संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को उलाहना भीम की प्रशंसा तथा भीम और दुर्योधन में वाग युद्ध फिर बलराम जी का आगमन और उनका स्वागत संजय कहते हैं महाराज क्यों कहकर दुर्योधन जब बारंबार गर्जन करने लगा उस समय भगवान श्रीकृष्ण कुपित होकर युधिष्ठिर से बोले राजन आपने यह कैसी दुस्साहसपूर्ण बात कह डाली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 आपने फिर पहले ही के समान जुआ खेलना शुरू कर दिया आपका यह जुआ शकुनी के जुए से कहीं अधिक भयंकर है। है, माना कि बलवान और समर्थ परंतु राजा दुर्योधन ने अभ्यास अधिक किया है। एक और बलवान हो और दूसरी ओर युद्ध का अभ्यासी तो उनसे अभ्यास करने वाला ही बड़ा माना जाता है अतः महाराज आपने अपने शत्रु को समान मार्ग पर ला दिया है अपने को विपत्तियों में फसाया और हम लोगों की कठिनाई बढ़ा दी भला कौन ऐसा होगा जो सब सत्रों को जीत लेने के बाद जब एक ही बाकी रह जाए जाए? और वह भी संकट में में पड़ा हो, तो अपने हाथ में आया हुआ राज्य पर लगाकर हार एक के साथ युद्ध करने की शर्त लगाकर लड़ना पसंद करे यदि हम न्याय से युद्ध करें तो भीम से इनकी विजय में भी संदेह है क्योंकि दुर्योधन का अभ्यास इनसे अधिक है तो भी आपने कह यह दिया कि हम में से एक को भी मार डालने पर तुम राजा हो जाओगे यह सुनकर भीम से ने कहा मधुसूदन आप चिंता न कीजिए आज युद्ध में दुर्योधन को मैं अवश्य मार इसमें तनिक भी संदेह नहीं है मुझे तो निश्चय ही धर्म की विजय दिखाई देती है मेरी गदा दुर्योधन की गदा से डेढ़ गुनी भारी है मैं इस गदा से दुर्योधन के साथ भिड़ने का हौसला रखता हूँ आप सब लोग तमाशा देखिए दुर्योधन की तो विषात ही क्या है मैं देवताओं सहित तीनों लोगों के साथ युद्ध कर सकता हूँ संजय कहते हैं भीमसेन ने जब ऐसी बात कही तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए बोले महाबाह इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि राजा युधिष्ठिर ने तुम्हारे ही भरोसे अपने शत्रुओं को मारकर उज्ज्वल राज्य लक्ष्मी प्राप्त की है धित्राष्ट्र के सब पुत्र तुम्हारे ही हाथ से मारे गए हैं कितने ही राजे राजकुमार और हाथी तुम्हारे द्वारा मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। कलिंग मगध प्राच, गांधार और कुरु देश के राजाओं का भी तुमने किया है। इसी प्रकार आज दुर्योधन को भी मारकर तुम समुद्र सहित यह सारी पृथ्वी धर्मराज के हवाले कर दो तुमसे भिड़ने पर पापी दुर्योधन अवश्य मारा जाएगा देखो तुम इसकी दोनों जाग तोड़कर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना तदनंतर साप्तिकी ने पांडुनंदर भीम की प्रशंसा की पांडुओं तथा पांचालों ने भी उनके प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित किया इसके बाद भीम ने युधिष्ठिर से कहा भैया मैं रण में दुर्योधन के साथ लड़ना चाहता हूँ यह पापी मुझे कदापि नहीं परास्त कर सकता मेरे हृदय में इसके प्रति बहुत दिनों से क्रोध जमा हो जा रहा है उसे आज इसके ऊपर छोड़ूंगा और गदा से इसका विनाश करके आपके हृदय का काटा निकाल दूंगा अब आप प्रसन्न होइए। अब राजा धित्राष्ट अपने पुत्र को मेरे हाथ से मारा गया सुनकर शकुने की सलाह से किए हुए अपने अशुभ कर्मों को याद करेंगे भीम ने ने गदा उठाई और इंद्र ने जैसे वृद्धासुर को बुलाया था वैसे ही दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा दुर्योधन उनकी ललकार न सह सका वह तुरंत ही भीम का सामना करने के लिए उपस्थित हो गया उस समय दुर्योधन के मन में न घबराहट थी न न न भय ग्लानि थी, व्यथा वारणावत जो जो में जो तुम्हारे द्वारा हमारा अहित किया गया उन सबको याद कर ले भरी सभा में तूने रजस्वला द्रौपदी को क्लेश पहुंचाया स्वप्न को सलाह लेकर राजा युधिष्ठिर को कपट पूर्वक जुए में हराया तथा निरपराध पांडवों पर जितने जितने अत्याचार तूने किए उन सब का महान फल आज अपनी आंखों देख ले तेरे ही कारण हम लोगों के पितामह भीष्मी आज सरसैया पर पड़े हुए हैं द्रोणाचार्य कर्ण शल्य तथा वैर का आदि स्रष्टा सपनी ये सब मारे गए हैं तेरे भाई पुत्र योद्धा तथा कितने ही वीर छत्री मौत के घाट उचार चुके अब इस वंश का नाश करने वाला सिर्फ तू ही एक बाकी रह गया है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 मेरे हाथ में गदा होने पर कौन शत्रु मुझे जीतने का साहस कर सकता है न्यायतः हो तो इंद्र भी मुझे परास्त नहीं कर सकते नंदन व्यर्थ न कर, तुझसे तुझमें जितना बल हो उसे आज युद्ध में दिखा संजय कहते हैं महाराज भीमसेन और दुर्योधन में महाभयंकर संग्राम छिड़ने ही वाला था ये अपने दोनों शिष्यों के युद्ध का समाचार पाकर बलराम जी वहां आ पहुंचे उन्हें देखकर श्रीकृष्ण तथा पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने निकट जाकर उनका चरण स्पर्श किया और विधिवत उनकी पूजा की इसके बाद बलराम जी श्री कृष्ण पांडव तथा गदाधारी दुर्योधन को देखकर कहने लगे माधव मुझे यात्रा में निकले आज बयालीस दिन हो गए उससे नक्षत्र में चला था और श्रवण नक्षत्र में वापस आया हूँ इस समय मैं अपने दोनों शिष्यों का गदा युद्ध देखना चाहता हूँ इसलिए इधर आया तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने बलराम जी को गले से लगाकर उनकी कुशल पूछी, और अर्जुन भी प्रणाम करके उनसे गले मिले नकुल सहदेव तथा द्रौपदी के पुत्रों ने भी उन्हें प्रणाम किया फिर भीमसेन और दुर्योधन ने गधा ऊंची करके उनके प्रति सम्मान प्रकट किए इस प्रकार सबसे सम्मानित होकर बलराम जी ने संजय पांडवों को गले से लगाया तथा सब राजाओं से से समाचार पूछा इसके बाद उन्होंने और सात्यकी को छाती लगाकर उनके मस्तप फिर उन दोनों ने भी बड़े प्रेम से उनका पूजन किया तब धर्मराज राजुषिष्ठी ने बलदेव जी से कहा भैया बलराम अब तुम इन दोनों भाइयों का महान युद्ध देखो उनके ऐसा कहने पर बलराम जी